हम लोग देख रहे थे उक्त साधनयुक्तन विचार पुरुषेन भी कर्तव्यों ज्ञान सिद्ध्यर्थ आत्मन शुभ मैं ये श्लोक टीका देख रहे थे उक्त साधनयुक्तन जो कह दिया गया साधन चतुष्ट कह दिया गया उत्तर ये ब्रह्मादिस्थावराषु भोगेश वैराग्य विषय से नु यथेव का कविष्ठायाँ वैराग्यम तद्धि निर्मल वहाँ से आरंभ हुआ तो होकर हो के अभी मुमुक्षुता तक कह दिया गया संसार बंध निर्मुक्ति ही, कथम में सद विधे सुदृढ़ बुद्धिर् वक्तव्या मुमुक्षिता तो वहाँ से लेकर के ये मुमुक्षुता पर्यंत ये जब सब कह दिया गया उक्त साधन उसी कहते हैं ये साधन जिनके पास से ऐसा पुरुषेण अपना जो शुभम इच्छता आत्मन ज्ञान सिद्धि अर्थम विचार ही कर्तव्य जिसके पास ये साधन चतुष्ट है उसके द्वारा विचार ही करना चाहिए तो इस प्रकार की कहना है अर्थात और अन्य तो कुछ करने का उसके पास अभी सामर्थ्य भी और नहीं रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा फिर भी संस्कार बस कहीं न चला जाए फिर वो कर्म उपासना इत्यादि में इसलिए कहते विचार ही कर्तव्य उसको तो विचार ही करना चाहिए साधन चतुष्टय नहीं हुआ तो कर्म उपासना कर उतनी ब्रह्मादी आरभ्य वक्तव्या मुमुक्षुता है वैराग्यादी साधना ज्ञानोपकर तैरुक्न पुरुषेण अता मनुष्य उत्तम हिंटे विद्र वक्ष्यक्षण उत्ता है तो श्लोक में क्या है साधन उत्तनयुक्न कह तो साधन उतनयुक्न विस्में उक्त यद साधनम अथवा उत्ता है साधना बहुत सारे साधना आगे युक्त जो साधनों कहा गया वो साधनों से जो युक्त अर्थात वो साधनों वाला तो उसके द्वारा ऐसा जो पुरुष है उसके द्वारा विचार करना चाहिए कभी उक्ता नहीं जो कह दिया गया साधन कहाँ कहा गया उसके लिए कहते हैं ब्रह्मादिभ्य वक्तव्यासा मुमुक्षुता इत्यंत ग्रंथ संदर्भ है ब्रह्मादि आरभ्य इसमें समास हुआ है <coughs> इति आरभ्य कितना पद है इसमें तीन पद है इति आरभ्य इस प्रकार के हो गया तो इसमें कोई समास है तो ब्रह्मादि उसमें समास है तो वो श्लोक में समास है ब्रह्मादि स्थावरषु वैराग्यम विषय सुन वहाँ समास हुआ है यहाँ के लिए वो नहीं हुआ है यहाँ तक तो खाली जो ब्रह्मदि श्लोक उसका प्रतीक लेकर के कह देते हैं अर्थात ब्रह्मदि स्थावर श्लोक उसको कहने के लिए ब्रह्मादि कह दिया वहां आरंभ हुआ, तो हुआ है तो इसलिए तो कहते ब्रह्मादिमादि आरभ्य आरभ्य में क्या प्रत्यय हुआ है आरम्भ करके करके अर्थात तो यहां जैसे कहते हैं भोजन करके गया इसी प्रकार के वहाँ से आरंभ करके तो आपको लिख हुआ वक्तव्या इति अंत ग्रंथ संदर्भेण वक्तव्य ये नवम श्लोक में है त्रंथ तो संदर्भेण वक्तव्य सा मुक्षुता ये तो अलग हो गया इति अलग हो गया इति अंत यहाँ तक ये अंत अर्थात इतने दूर पर्यत ग्रंथ संदर्भेण ग्रंथ संदर्भ संदर्भ अर्थात विषय ये ग्रंथ विषय में अर्थात इतने ग्रंथों में जो कहा गया वर्णिता यानी वैराग्यादि साधनानी वर्णितानी ये जो चतुर्थ श्लोक से लेकर के नवम श्लोक पर्यंत वर्णिता वर्णन किया गया यानी वैराग्यादि साधनानी इसमें समाज कैसे कहेंगे घटक पद कितना है तीन।, तीन है तो कैसे कहेंगे पहले स्पष्ट विभक्ति वचन लिंग स्पष्ट होना चाहिए ये शाम। प्रथम शुरू से कहना होगा ना वैराग्य वैराग्य कोई उसका कोई लिंगो है ना निर्लिंग हो गया हाँ वैराग्य ये हो गया एक दूसरा क्या होगा? ना रहेगा। रहेगा? रहे क्योंकि पूर्व पद क्या है वैराग्यम कौन सा लिंग में है आगे आदि में विसर्ग रहेगा कहाँ जाएगा विसर्ग सोम ससा तो इसलिए क्या हो जाएगा वैराग्यम आदि यश्य अथवा ये तो हो गया बह, आ, एक कह देंगे तो आदिर यश्य वैराग्य आदि हो गया तभी तो समस्त पद क्या हो गया आदि आदि तो ये अभी नपुंसक रहेगा न पुंगलिंग का हो जाएगा क्योंकि आगे क्या शब्द है वो कौन सा रहेगा तो इसलिए हमको भी वैराग्यम आदि साधन से वो नपुंसक लिंग है तो इसलिए इसको भी नपुंसक लिंग रखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा अभी समस्त पद वैराग्यादि वैराग्यादि और साधन इसके बीच में क्या समास होगा कर्मधारा क्योंकि बहुब्री समाज का जो अन्य पदार्थ है उसके साथ कर्मधारे हो जाएगा तो वैराग्यादि साधन च वैराग्यादी चनमच् वैराग्यादी साधन आगे तानि तुम बहुवचना वैराग्यादी साधन आगे तीन वैराग्यादी साधना आगे ज्ञानोपकर इसमें कैसे कहेंगे उपकरण तथा सहकारी सस्ती ज्ञान से उपकरानी क्योंकि ज्ञान का ऐसे सब सहकार्य है बैराग्य आदि चतुष्ट जो है वो ज्ञान का सहकारी इनको बहिरंग साधन कहा जाता है श्रवण मनन यदिहासन ये हो गए अंतरंग साधन अर्थात इससे साक्षात ज्ञान होगा और ये बैराग्य आदि ये बहिरंग साधन अर्थात बहिरंग साधन बैराग्य आदि होने से ही श्रवण मनन कर पाएगा बैराग्य आदि नहीं होने से श्रवण मनन नहीं कर पाएगा अच्छा तेर तेर के ही ज्ञान उपकरण ही जो बैराग्य आदि साधन इसी से जो युक्त जो तदवान है अर्थात तद जो जुड़ा हुआ है ये साधन अर्थात साधन वाला पुरुषेण अधिकारी न देहा सब समान अधिकरण है वैराग्यादि साधन युक्त जो पुरुष है और वही पुरुष ही वेदांत में अधिकारी होता है खर देहावता देह वाला होना चाहिए कहेंगे नहीं, नहीं तो गया ऐसा नहीं देह बता मनुष्य के तरह मनुष्यो उत्तम है ना यहाँ कैसे समास मनुष्य ऐसा नहीं कर पाएंगे पायेंगे तो क्योंकि मनुष्य कहेंगे किस सूत्र समास करेंगे सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूर्व निप किसको होगा उत्तम उत्तम को हो जाएगा क्योंकि सन महत महत् परमोत्तमोत्कृष्टा प्रथमातर हैं पूज्य माने ही तृतीयांतर हैं पूर्व निपात किस को होगा समास समे प्रथमानिर्दिष्टम समास निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो प्रथमा विभक्ति होगा वो उपसर्जन हो जाएगा उपसर्जन पूर्व तन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा प्रथमा जस का रूप हुआ तो होने से अभी ये सब शब्द पूर्व निपात हो जाएंगे तो अभी उत्तम शब्द पूर्व निपात हो जाएगा इसलिए कर्मधारय नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे तो ष्टि करेंगे मनुष्याण उत्तम यतस्य निर्धारण अर्थात मनुष्यों में उत्तम किंतु नहीं होगा ष्टि क्यों नहीं होगा तो ये जहाँ निर्धारण अर्थ में ष्ठी होता है निर्धारण अर्थ में ष्ठी भी होगा और सप्तमी भी होगा दोनों विभ्यक्ति होगा किंतु जहाँ निर्धारण अर्थ में ष्ठी होगा वो समास नहीं होगा न निर्धारण है ऐसे सूत्र निषेध करेगा कभी षष्ठी सप्तमी दो विभक्ति प्राप्त थे ष्ठी विभक्ति में समास नहीं हो पाएगा तो अभी क्या होगा सप्तमी सप्तमी तो कैसे कहेंगे मनुष्येश उत्तम क्योंकि मनुष्य उत्तम हो जाएगा क्या एक मनुष्य में वही उत्तम हो जाएगा क्या जब उत्तम चुनते निर्धारण करते हैं बहुत में होगा इसलिए मनुष्येश उत्तम इस प्रकार के सप्तमी तो विभक्ति हो जाएगी और निर्धारण में बहुतों में ये आशा है तेना अर्थात तो जिसके पास साधन चतुष्ट है वही मनुष्यों <coughs> में उत्तम है जिसके पास नहीं है कहीं हो उत्तम नहीं हुआ ही इति विद्वत विद्वत हिस्ती विविधेन वक्ष्यमश विद्रि विद्वत प्रसिद्ध अर्थात विद्त्सु प्रसिद्ध विद्वानों में प्रसिद्ध है तो क्या कहते हैं वहलक्षण अर्थ है ये जो आगे ये लक्षण कहा जाएगा ये ज्ञान का ये जो विचार का वक्ष्यमाण लक्षण है विचार है इसी प्रकार की मनुष्यों के द्वारा विचार ही करना चाहिए और वो विचार क्या है क्या वक्षमाण तो लक्षण आगे विचार का लक्षण कहेंगे विचार शब्द दिया नहीं अधिकारीणा तो देवता तो मनुष्य उत्तम न ही कि विद्वत प्रसिद्धे नक्ष्यमाण बिचार अच्छा आगे दे रहे हैं लक्षण है विचार इसी प्रकार की मनुष्य के द्वारा ही तो श्लोक में कहा गया ही तो ही का अर्थ हो गया ये विद्वत प्रसिद्ध विद्वानों में प्रसिद्ध है जिसके पास साधन चतुष्ट है वो ही विचार कर पाएगा बक्ष्यमाण लक्षण विचार तो यहाँ क्या समाज होगा भौगरी कैसा कहेंगे बहू भी हो गया कुछ विभक्ति होनी चाहिए <laughs> सब कपड़ा उतार कर <laughs> ऐसा नहीं सब विभक्ति होनी चाहिए ना ये लक्षण क्या लिंग होगा नपुंसक तो होने से कश्य विचार विचारह कौन सा लिंग पुंगली घर इसलिए कह दिया गया भक्ष्यमाण लक्षण क्योंकि अन्य पदार्थ पुंगली घर है तो भक्ष्यमाण लक्षण ये विचार है तो यहाँ एक प्रकार की अन्वय दिखा दिए ही का अन्वय कहाँ के मनुष्य उत्तम है न ही साधन चतुष्ठ संपन्न है न ही करना चाहिए विचार ही का हि साधन चतुष्टय संपन्न वाला के साथ लिया अर्थात जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही विचार करना चाहिए आगे दूसरा कहते हैं ही का अर्थ है अर्थात साधनचतुष्ट सम्पन्न एवं विचार कर्तव्य दूसरा कहते हैं यद हिटी अव्यय अर्थे अन्य निषेधाथ ये अव्यय है इस अर्थ में कहते हैं एवं है न अयम एवं अर्थें हिस्ती अव्यय अर्थे कारक का जो अर्थ है उसी अर्थ में ही शब्द है एवकार निर्धारणा व्यवहार होता है अवधारणा निश्चय करना अर्थ में कहते हैं अर्थें अ निषेधार्थ अन्य निषेध करने के लिए कारक दिया जाता है जैसा कहते हैं कि पाथ एवं धनुर्धर अभी एवकार पार्थ के साथ दिया अर्थात तो धनु अन्य कोई नहीं।, नहीं हो जाएंगे अर्थात पार्थ एवं अन्य का निषेध करने के लिए तो यहाँ कहते हैं अन्य अन्य कितने घटक पद है तीन।, तीन।, तीन कैसा कहेंगे हो विभक्ति होनी चाहिए ना न अन्य निषेध निषेध इति अषेधेध आगे अन्न हाँ अषेधा अयन निषेधाथद्रशो वह चतुर्थी चतुर्थ तदर्थ बल सुखरचित अषेधा अय अषेधा अन्य का निषेध करने के लिए ही शब्द कहा गया ही शब्द का क्या अर्थ हो गया एवं अर्थात इसी अर्थ में तो किसका अभी निषेध करके किसमें अभी अवधारणा निश्चय करवाएंगे कहते हैं विचार भी, विचार अर्थात तो विवेक कर्तव्य एवं पहले क्या था कि इस पुरुष के द्वारा ही विचार करना चाहिए अभी कहते हैं कि पुरुषों के द्वारा विचार ही करना चाहिए तो अलग अलग हो गया अभी ही काम में अलग के साथ हो गया अच्छा विचार गया अभी कहो कर्तव्य कर्तव्य का अर्थ आवर्तयी आवर्तन करना चाहिए आवर्तयी तब्य क्या प्रत्यय हो गया इसमें आवर्तय कर्तव्य प्रत्ये बा आगे आवर्तयी तो इसमें धातु हो गया मृत्यु वर्तन तब ऋतु बर्तने से वर्तई तव्य वर्तई तव्य हो जाने से पहले नीच हो गया नीच हो जाने से धातु हो जाएगा वर्ती तो वर्ती आगे तब्य हुआ तब्य को फिर ईट हो जाएगा होने से वरती को सार्वधातु कारधातु वैसे गुण हो जाएगा गुण होकर के आगे है ई तव्य ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्तई तव्य हो गया अर्थात वो करना चाहिए इस प्रकार के आवर्तन करना चाहिए था, था आवृत्ति करना चाहिए था बार बार करना चाहिए ब्रज विचार बार बार करना चाहिए विचार ही करना चाहिए यहाँ ही काम नहीं के साथ दिखा दिया अच्छा किमर्थम इत होता आह अभी विचार करेंगे कह दिया गया कहते हैं किमर्थम यहाँ समाज कैसे कहेंगे किमर्थम कस्मै किमर्थम दिया अगर किमर्थ होता तो कस्म होता किमर्थम दिया तो इदम, इदम इदम्ण। होगा इदम्ण। इदम्ण। तो कस्मै कस्मै इदम किमर्थम कस्म अय किमर्थ कस्म किमर्था आपको अन्य पदार्थ जो लिंगो है उसी प्रकार की ये शब्द लगाएंगे तो यहाँ कश्मी इमर्थम किस लिए करेंगे इति आह किमर्थम में किस सूत्र से समास होगा अच्छा अपनों का हो नहीं वही चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुखरक्षित तो किस लिए करेंगे कहते हैं ज्ञान सिद्ध्यर्थम ज्ञान सिद्धार्थ में कैसा समास करेंगे ज्ञान से सिद्धि ज्ञान सिद्धि क्योंकि नपुंसक दिया है ज्ञान इदम चतुर्थी करेंगे अच्छा आगे आत्मनो ज्ञान सिद्धि के लिए करेंगे किसका ज्ञान कहते हैं आत्मनो ज्ञान सिद्धिर्थम तो आत्मनो ज्ञान सिद्धि अर्थम विषय क्या हो गया ज्ञान का आत्मा आत्मन ष्ठी अर्थात षष्ठी यहाँ जैसे घटस्य ज्ञानम अर्थात तो घट ज्ञान का क्या होता है विषय इस प्रकार के आत्मनो ज्ञानम तो आत्मा हो गया विषय अर्थात आत्मज्ञानम सिद्धि अर्थम आत्मज्ञान सिद्धि के लिए तो इसका क्या अर्थ है कहते हैं ब्रह्मात्मक्य बोध उद्भवनाय ब्रह्मात्मक्य बोध उद्भवनाय तो ब्रह्मात्मय के जो बोध है उसका उद्भवन उद्भव हो बने वो तो ब्रह्मात्म के बोध उद्भवन आय इसमें कैसे समाच लेंगे तो ब्रह्म आत्मा आगे ऐक्य दिया है कर्म धरे कर देंगे तभी नीलो उत्पल और ऐक्य नहीं होगा तो पदार्थ ही एक हो गया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अगर हाँ, तो पहले क्या करेंगे हाँ, क्योंकि आप दो पदार्थ होगा तो ऐक्य तो कहेंगे तो इसलिए आत्मा दो है आप, दो है, आप कहेंगे आपका ऐक्य अगर पहले कर्मधारय कर देंगे तो एक ही हो जाएगा फिर ऐक्य कैसे कहेंगे इसलिए ब्रह्म आत्मा च इति ब्रह्मात्मा नौ ब्रह्मत्मा नौ दिवचन हो जाएगा राजा राजानो इस प्रकार की ब्रह्मात्मा नौ आगे तयोर थायो। ऐक्यम वो दोनों का ऐक्य तयोर अर्थात वो दोनों का ऐक्य ऐक्य अर्थात एकता आगे तस् बोध ब्रह्मा आत्मा एक है इसका बोध बोध अर्थात ज्ञानम आगे शीर्ष शीर्ष शीर्ष तस् उद्भव न ये ज्ञान का उद्भव प्रकट होना हो जाना तो ब्रह्मात्म ऐक्य बोध उद्भवनाय ये हो गया ज्ञान सिद्धि तो ज्ञान भोजना का अर्थ ब्रह्म आत्मा एक ही है मैं ही जगत अधिष्ठान हूँ इस प्रकार की ज्ञान हो जाना अभी पूछता है अब कहते हैं ये करो वो करो किंतु उसमें फल क्या होगा पहले बताइए तो पूर्व पक्षी पूछता है ननो आत्मज्ञान सिद्ध्या कह पुरुषार्थ इतिहास्य आत्मज्ञान सिद्धिया कैसे समाज कहेंगे शीघ्र कहा इस इतर इतर द्वंद ले लेंगे आत्म और इतर कर आत्मज्ञान सिद्धि के द्वारा आत्मन ज्ञान तस्वीर तया ज्ञान सिद्धि के द्वारा कह पुरुषार्थ तो क्या पुरुषार्थ हो जाएगा पुरुषार्थ में क्या समाज कहेंगे पुरुष अर्थ प्रयोजनम् क्या पुरुष का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा पुरुषा अयम से भी हो जाएगा कि पुष्कर प्रयोजन यहाँ अर्थ पुरुष का अर्थ का प्रयोजनम् पुरुष का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ये आशंक्य आशंका करते मोक्षाख्यंग चतुपुरूप फल दोतयन पुरषाथ विशिन्ष्टी मोक्षाख्यम इसमें कैसा समझ कहेंगे देखिए मोक्षाख्यम चतुर्थ पुरुषार्थ रूपम फलम सब समान अधिकरण है सब एक ही अर्थ को कहता है तो इसमें मोक्षाख्यम तो आख्या अर्थ नाम मोक्ष मोक्षलिंग होगा आगे आख्या आ रहा इसलिए जो विसर्ग रहेगा उसको भो भोगों से यह हो जाएगा तो पहले ससुर से रू हो जाएगा फिर भू भोगो से यह हो जाएगा यह होने के बाद लो पसाक से लोक हो जाएगा तो मोक्ष आख्या तो यहाँ तो अच्छा समस्त पद हो जाने के बाद और तो अंतर्वर्तीनी विभक्ति रहेगा ही नहीं मोक्ष अच्छा जब विग्रह करेंगे मोक्ष आख्या यश्य इस प्रकार के रहेगा वो जो मोक्ष के आगे विसर्ग वो लोप हो जाएगा रू हो करके यह होकर के लोप हो जाएगा इसलिए विग्रह वाक्य कहेंगे मोक्ष आख्या फिर समस्त पद हो जाएगा मोक्ष आगे इसको रसो कैसे होगा वो श्री और उपसर्जन आख्या को हो गया आख्या चतुर्थ पुरुषार्थ रूपम फलम ये जो मो, मोक्ष है वो कितने संख्या वाला पुरुषार्थ है तो चतुर्थ, चतुर्थ तो, क्या क्या पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार पुरुषार्थ है उसमें चतुर्थ पुरुषार्थ हो गया ये मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ रूपम चतुर्थ का समास किसके साथ होगा ना चतुर्थ के पर में पुरुष है ना चतुर्थ और पुरुष के बीच में समास हो जाएगा चतुर्थ पुरुष ऐसा है तो चतुर्थ का अन्न किसके साथ होगा पुरुषार्थ के साथ होगा हो चतुर्थ पुरुषार्थ चतुर्थ पुरुष नहीं पुरुष से अर्थ है कि पुरुषार्थ पुरुष के चार अर्थ हो गए जो चतुर्थ अशु पुरुषार्थ से इस प्रकार के होगा तदेव रूपम वही स्वरूप चतुर्थ पुरुषार्थ रूपम फलम वही फल हो गया चतुर्थ पुरुषार्थ रूप फल क्या हो गया मोक्ष द्योतयन दिखाते हुए बताते हुए पुरुषार्थम विशिन्ष्टि ये पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ है इसको दिखाते हैं शुभम इच्छता श्लोक में कहा आत्मन शुभ मिच्छता तो शुभ मिच्छता टीका में शुभम परमानंद रूपत्व मंगलम मोक्ष सु, सुखम इतना क्या है कहते हैं परमानंद रूपत्व मंगलम मंगल ही शुभ है कैसा मंगल हो कहते हैं परमानंद रूप जो मंगल है वही मंगल है बाकी कुछ मंगल तो वो ये मिल गया वो मिल गया वो सब मंगल नहीं तो वास्तविक तो परमानुंद रूप प्राप्त हो गया यही मंगल तो इसलिए परमानुंद रूप प्राप्त हो गया मंगल है तो बाकी कुछ मिलना मंगल नहीं है बाकी कुछ निकल जाना छूट जाना हट जाना ये मंगल है तो जितना जितना छूट जाएगा वही मंगल है इसलिए कहते ना साधुओं को अगर शनि ऐसा आ गया तो अच्छा बात है शनि शनि जो ऐसा होता है ना बृहस्पति ऐसा आ गया अथवा ये मंगल ऐसा आ गया शनि ऐसा आ गया शनि जब आएगा महान दुख सब लूट जाएगा कुछ बचेगा नहीं इसलिए कहते हैं साधुओं के लिए शनि ऐसा हो जाना अच्छा है सब चला जाएगा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो फिर परमात्मा प्राप्त तो हो जाएंगे बृहस्पति ऐसा चलने से विद्या प्राप्त तो हो जाती है तो कुछ दिन पहले महात्मा बोल रहे थे कि फिर हमारा बृहस्पति दशा जब चालू हुआ हमको सन्यास हो गया और उसके बाद फिर गुरुजी के पास आ गए और पठन पाठन आरम्भ हुआ बोला तो कि और अभी दो साल बचा है बोला तो ठीक है और दो साल में जो पढ़ लेना है पूरा कर दीजिए तो मंगलम मोक्ष सुखम तो मंगल क्या है कितने परमानंद रूप वही मोक्ष सुखम ये विषय सुख नहीं है तो सुख रूप ही है इच्छता इच्छता था प्रार्थकता तृतीया इच्छ धातु से शत्रु प्रत्यय हो गया तो गया इच्छा तृतीया हो गया इच्छता इच्छा करने वाले के द्वारा प्रार्थना प्रार्थीता अर्थात प्रार्थना करने वाले के द्वारा अपना मंगल प्रार्थना करने वाले के द्वारा आत्मज्ञान ही उसके लिए विचार करना चाहिए जो अपना मंगल चाहता है आत्मज्ञान के लिए विचार करना ही चाहिए तो यहाँ दे दिया शुभ का अर्थ कह दिया परमानंद रूप मंगलम अभी कहते हैं आत्मन शुभम इति वय जो अपना कल्याण चाहता है पहले आत्मन का अन्वय ज्ञान के साथ दिया था आत्मन ज्ञानम ज्ञान इस प्रकार कहा था अभी कहते हैं आत्मन शुभम जो अपना कल्याण चाहता है वो ज्ञान के लिए विचार करिए अभी ज्ञान का विषय क्या है वो नहीं कहा जा रहा है अपना कल्याण चाहता है तो ज्ञान के लिए विचार करिए ये श्लोक उच्चारण करेंगे नहीं आगे टीका में ये विद्वानों में ये प्रसिद्ध है कि इसके लिए विचार करना चाहिए नहीं है अभी करने की ना ना, ना, ना। अधिकारी को श्रवण ही करना चाहिए ऐसे कैसे हुआ उन कह दिया ऐसा ऐसा प्रश्न होने से कहते हैं विद्वान लोग में ये बात प्रसिद्ध है अधिकारी है तो विचार ही करना चाहिए अर्थात विद्वान लोग यहाँ प्रमाण है अधिकारी को विचार करना है इस विषय में विद्वान से ज्ञान ही लेते हैं शास्त्र में जहाँ विद्वान शब्द आएगा वहाँ ज्ञान है नहीं तो श्रोत्रीय कहा जाएगा जो शास्त्र को जानता है श्रोत्रिय ज्ञान नहीं हुआ उसको श्रोतिय शब्द से कहा जाएगा नहीं तो परोक्ष ज्ञान ऐसा शब्द कहा जाएगा केवल विद्वान कह के दिया गया था अर्थात ज्ञान नु ज्ञान सिद्धर्थम विचार एवं कर्तव्य नियम क्रियत इति आशंक्य सदृष्ट आह आपने कह दिया कि ज्ञान सिद्ध्यर्थ विचार एवं कर्तव्य पहले कहा था कि साधन चतुष्टय वाला ही विचार करना चाहिए वो तो हो गया ठीक है अभी कहते हैं ज्ञान अगर चाहिए तो विचार ही करना चाहिए इतने नियम आपने कह दिए विद्वानों में प्रसिद्ध है कह दिए तो कहते हैं कुतः क्रियते ऐसा नियम आप कैसे कर दिए इतनी आशंक उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं जो विद्वत प्रसिद्ध कह दिए तो उसके लिए अभी और दृष्टांत तो भी देते हैं ज्ञानं ज्ञानं नोत्प्य विचारेसाधन यहा पदार्थभ प्रकाशन विना क्वचि अन्य अन्य ज्ञानं ज्ञानं कैसा हुआ इसमें ना बिना यथा इस बिना क्विट पदार्थभ ही आगे क्या जोड़ना है न उत्पद्य ये उत्तरार्ध का अन्वय कैसा हुआ विचारेण बिना बिना के योग में द्वितीय तृतीय पंचम विभक्ति होती है तो विचारेण बिना बिना योग में तृतीया हो गया ये कोई यहाँ अर्थात तो कारण अर्थ में तृतीया नहीं है विचार के बिना अन्य साधने ही ज्ञानम न उत्पद्यते विचार के बिना अन्य साधन से ज्ञान नहीं होगा अन्य साधने ही ज्ञानम न उत्पद्य अन्य साधन में कैसा समास कहेंगे अन्य पहले सोच करके आप तो कह दिया अभी आगे, आगे आपको अनुमति नहीं है आप और बोल नहीं पाएंगे अभी आप सोचते रहेगा आप नहीं बोलेंगे अभी अन्य साधन के द्वारा ज्ञान नहीं होगा अन्य से साधन था अन्य से साधन हो उसके द्वारा ज्ञान नहीं होगा कर्म है विचार ज्ञान का साधन कहा जा रहा है तो विचार के द्वारा ज्ञान होगा तो इसलिए विचार ज्ञान का साधन हुआ अन्य साधन से नहीं होगा क्या नहीं होगा ज्ञान का साधन नहीं होगा तो अर्थात जो अन्य है वो ज्ञान का साधन नहीं है तो जो अन्य है वो साधन नहीं है जो अन्य है वो साधन नहीं है तो अन्य साधन में कर्मधार्य करेंगे और कहेंगे नहीं जो अन्य है अन्धन नहीं है तो अन्य अदने अच्छा अन्य ची तेन तेनाली भविष्यति न भविष्यति उसके द्वारा ज्ञान नहीं होगा न उत्प्यते उत्पन्न नहीं होगा दृष्टांत देते हैं यहाँ प्रकाशन बिना प्रकाश के